उसी प्रकार तू भी हम से तंग आकर हमें दूर न फेख दे बलकि तू हमारी हर प्रकार से मदद करके हमें शत्रों का धन दिला ताकि उस धन से हम गाय एवन भूमि आधि प्राप्त कर सकें इस प्रकार हमारी हर प्रकार से उन्नति कर भावार्थ इस अग्नि की संताप देने वाली शक्ति शत्रुओं को ही भयभीत करती है अपने मित्र को नहीं इसके विपरीत जिस नम्रता पूर्वक उपासना करने वाले तथा दोष रहित यज्ञ करने वाले के कार्यों की यह अग्नि बढ़ाई करता है उसकी सेना की शक्ति को बढ़ाकर अग्नि उसकी हर प्रकार से रक्षा करता है भावार्थ हे अग्नि यह हम भली भांति जानते थे तथा अब भी इस बात को अच्छी प्रकार जान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 भावार्थ श्रेष्ठ बुद्धि वाले एवं बल से सब पर शासन करने वाले मर्तों की मदद से युक्त इंद्र ने अपने उपासकों की प्रार्थना पर शत्रुओं का नाश किया भावार्थ मर्तों अर्थात वायु की मदद से इंद्र अर्थात विद्युत ने वृत्र बादलों को मारकर अंतरिक्ष रूपी समुद्र में भरे हुए जलों को धरती पर बहने के लिए मुक्त किया भावार्थ हम अपनी मीठी प्रार्थनाओं से सरल स्वभाव वाले वो जस्वी तथा महान इंद्र को सोमपान करने के लिए बुलाते हैं भावार्थ हे वज्रधारी इंद्र मरुतों की सहायता प्राप्त करने वाले तेरे लिए ही यह सोम रस निचोड़ कर रखा गया है अतः सुख की वृष्टि करने वाला तथा सैकड़ों शुभ कार्यों को करने वाला तू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 भावार्थ जब इंद्र राक्षस को मारता है तब सब लोग इस इंद्र के बल को बढ़ाते हैं तथा उसके लिए स्तुतियां की जाती हैं सप्त सप्त ततम सुक्तम भावार्थ इंद्र ने उत्पन्न होते ही अपने शत्रुओं के बारे में जानकर उनको नष्ट करना आरंभ कर दिया वीर वही होते हैं जो अपने शत्रुओं को नहीं रहने देते भावार्थ वीर इंद्र ने सब असुरों को बंधन में उसी प्रकार बांध दिया जिस प्रकार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 करता है भावार्थ इंद्र एक श्रेष्ठ संगठन करता है इसलिए सबसे यथा योग्य व्यवहार करता है इसी इंद्र से प्रेरित होकर विष्णु भी शत्रुओं का संहार करता है भावार्थ हे इंद्र तेरा धनुष बहुत बाण फेंकने वाला अच्छी प्रकार बनाया हुआ तथा अत्यंत सुखकारी है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 पाशु एवं स्वर्ण आदि धन प्रदान करता है भावार्थ इंद्र भोजन ही नहीं कर्ण आदि में धारण करने योग्य आभूषण भी देता है शरीर को यथाशक्ति आभूषण से सजाना चाहिए पर आभूषण के बोझ से शरीर को पीड़ित एवं घर को निर्धन नहीं बनाना चाहिए भावार्थ इंद्र ही सबकी वृद्धि करता है उससे भिन्न वर्धक कोई नहीं उसी तरह इंद्र स्वतः महान है उसे कोई धनादि नहीं देता वही सबको देता है वही इस तोताओं का एकमात्र सहारा है वीर लोग अपनी शक्ति से ऐश्वर्य कमाते तथा लोगों में बांटते हैं वे दूसरों से दान नहीं मांगते भावार्थ इंद्र अपने चारों द्वारा शत्रुओं का संपूर्ण वृतांत सुनता तथा अपनी आंखों से देखता है उसे कोई शत्रु काट अथवा पराजित नहीं कर सकता कोई शत्रु वीर को नीचा नहीं दिखा सकता शस्त्र से काट नहीं सकता न पराजित कर सकता है भावार्थ दुष्ट लोग इंद्र पर कुपित होते हैं वे उसकी निंदा तथा हानि के लिए तत्पर होते हैं परंतु वह अपने दंड से उनके क्रोध एवं निंदा को शांत कर देता है वीर लोग शत्रु को बढ़ने नहीं देते निंदा करने योग्य होने से पहले ही उसे दबा देते हैं भावार्थ इंद्र का पेट सोम रस आदि से भरा रहता है उद्यमी कभी भूखा नहीं मरता भावार्थ इंद्र सोम का पान कर ऐश्वर्य प्राप्त करता है अतः इंद्र के ऐश्वर्य सोम के ही हैं वीरों के पास सब ऐश्वर्य स्थिर रहते हैं भावार्थ मन की इच्छाएं अनेक हैं वे इंद्र के पास ही पूरी हो सकती हैं अतः यवाद की इच्छा करने वाले इंद्र को चाहते हैं अथवा उसी को जाते हैं भावार्थ कृषक प्रजा हाथ में दात्र द्रांती हसिया लेती है तथा इंद्र से प्रभूत अन्न की कामना करती है कृषि स्वयं करनी चाहिए तभी अन्न से गृह भर सकता है एको नाशी ततम सुक्तम भावार्थ यह सोम दरिद्र को धनवान रोगी को निरोग अज्ञानी को ज्ञानी तथा अविवद्धान को विद्वान बनाता है वह स्वयं भी अपने ज्ञान के कारण ज्ञानी एवं मंत्र दृष्टा है भावार्थ यह सोम शरीर को क्षीण करने वाले रोग रूप शत्रुओं का नाश करता है तथा एक कवच की भांति शरीर का संरक्षण करता है इन लोकों में जो भी रोग कारक कीटाणु हैं यह सोम रस उसका नाश करता है भावार्थ इस सोम देव की कृपा से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 इसके पान से वात आदि रोग भी नष्ट होते हैं इस मंत्र से स्पष्ट है कि सोम रस को शराब समझना असंगत है भावार्थ हे सोम रस हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर को कंपित मत कर हमें भयभीत भी मत कर और अपनी तेज से हमारे शरीर को हानि भी मत पहुंचा बल्कि हमारे शरीर में जो रोग कीटाणु आदि हिंसक शत्रु हो उन्हें दूर कर अशीततम सुक्तम भावार्थ इंद्र के शिवा प्रजाओं का सुख दाता अन्य कोई नहीं ईश्वर बिना अन्य को सुख दाता मत मानो वही सबको सुख प्रदान करता है भावार्थ इंद्र अन्न प्राप्त के लिए संग्राम आदि में रक्षा करता है राजा शत्रुओं की हिंसा कर शत्रु को पराजित कर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 भावार्थ इंद्र कभी मौन नहीं बैठता वह तोतों के रथ को आगे बढ़ाता है तथा शक्तिवर्धक अन्न प्राप्त करता है जिसके पास अन्न है वही अन्न का प्रयोग कर सकते हैं वीर जन भोजन से उत्साहित होकर लड़ते हैं तथा विजय केनंतर बहुत अधिक धन प्राप्त करते हैं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 भावार्थ विजय हमारी हो और थाथ विजय भी हमें प्राप्त हो शत्र निंदनीय हैं उन्हें धन न मिले बलकि वे यहां से दूर भगा दिये जाएं युद्ध कुशल वीर ही शत्र को रास्ट से दूर भगाते तथा विजय लक्षमी का उपभोग करते हैं